भाषार्थ वही श्रेष्ठ रीति से संपादित धन की इच्छा करता है जो स्तोता इस, इस तेजस्वी इंद्र के वेग एवं सोमपान जन्य हर्ष को जानता है हे धनवान इंद्र तेरी कृपा से उत्कर्ष पाने वाला तथा यज्ञ करने वाला यजमान श्रेष्ठ नेता ऋत्विज सेवक आदि की मदद से अनेक प्रकार के धन एवं अन्न शीघ्र ही प्राप्त करता है बहाशार्थ हे इंद्र महान इस तोत्रों से इस्तवित तूं हमें अत्यन्त बल प्रदान कर हे धनों के अधिपति इंद्र अनेक प्रकार के धन हमें दे हे दर्शनी इंद्र धन का दाता तूं मित्र वरुण की भांति सर्व श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होकर हमें अन्न दे अष्ट चत्पारिंश दुतर शततम सुक्तम भासार्थ हे इंद्र सोम निचोड़कर हम तेरी स्तुति करते हैं हे विपुल धन वाले इंद्र अन्नादिका उपभोग करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं इसलिए तू जिस धन को चाहे हमें वही शोभित धन प्रदान कर हम तेरे द्वारा संरक्षित होकर अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ धन प्राप्त करें भासार्थ हे शूरवीर इंद्र महान दर्शनीय तू जन्मते ही असुरों की प्रजाओं को सूर्य रूप से पराजित करता है जो गुहा में छिपा हुआ है तथा जल में गुप्तता से निगुण है उसे भी पराजित करता है वृष्ट बरसने पर तेरे लिए हम भी सोम प्रस्तुत करेंगे भासार्थ हे इंद्र बुद्धिमान मंत दृष्टा ऋषियों की शुभ स्तुति की इच्छा करने वाला ज्ञाता तथा सबका स्वामी ऐसा तू इस स्तुतियों को स्वीकार कर जो तुझे सोम से प्रसन्न करते हैं वे सदैव हम हैं रथारूढ़ इंद्र तथा भक्षणीय द्रव्यों के साथ इन स्तोत्रों को तेरे लिए ही हम अर्पित करते हैं भाष्यार्थ हे इंद्र ये श्रेष्ठ स्तोत्र तेरे लिए ही पठित हैं हे hey शूरवीर तू मानवों में श्रेष्ठ लोगों को बल दे तू जिन स्तोताओं से स्नेह प्रेम चाहता है उनके साथ समान ज्ञानवान कर्मवान हो उनकी इच्छाएं पूरी कर और स्तोताओं की रक्षा कर तथा संघ रूप यजमानों की भी रक्षा कर भाषाार्थ हे शूर वीर इंद्र मुझ पितु की पुकार सुन और वेनपुत्र पृथु द्वारा वेद मंत्रों से मेरी स्तुति की जाती है जो स्तोता तेरे उदक कुंड निवास स्थान का वर्णन करता है स्तुति करता है उसे सुन वे सद स्तोता जैसे जल प्रवाह नीचे की ओर दोडते हैं वैसे ही तेरी ही तरफ शिग्रता से आ रहे हैं। एकौन पंचाश दुतर शत्तम सुक्तम भाशार्थ विष्ट निर्माता सविता देव अपने व्रिष्टिदान आदि नियंत्रन साधनों से पृथ्वी को सुस्थिर करता है रमणीय करता है सविता प्रभु बिना अवलंबन के आकाश में व्यू को दृढ़ रूप से स्थापित करता है घोड़े की भांति गात्र कंपित करने वाले बादल को जो निराधार आकाश में स्थितबद्ध है उसे सविता जल दोहन करता है वृष्टि करता है भाषार्थ जिस स्थान पर रहकर समुद्र की भांति महान स्तंभित बादल विशेष रूप से पृथ्वी को आर्द्र करता है हे जलों को थामने वाला अग्नि उस स्थान को प्रेरक देव सविता जानता है इससे ही भूमि उत्पन्न हुई इससे ही अंतरिक्ष निर्माण हुआ और इससे ही यह द्यावा पृथ्वी विष्ठर्ण हुई है भाषार्थ उस अमर अविनाशी स्वर्गीय सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है सब दूसरे देव सविता के बाद में उत्पन्न हुए हैं हे तोता सुंदर पंख वाला गरुड़ पक्षी सविता प्रभु से ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तथा वह सविता देव के धर्म को अनुसरण करता है भाषार्थ जिस प्रकार वन में चरने वाली गायें गाँव की ओर शीघ्रता से जाती हैं योद्धा युद्ध के लिए घोड़ों की ओर जाता है प्रसन्न चित्त बहुत दूध वाली गायें जिस प्रकार स्नेह से बछड़े के पास जाती हैं पति जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त करता है उसी प्रकार स्वर्ग का धारक सबके द्वारा प्रार्थनीय सविता देव हमारे पास तुरंत आए भासार्थ हे प्रेरक सविता देव अंगिरस पुत्र हिरण्य स्तूप इस अन्न के लिए किए यज्ञ में जिस प्रकार तुझे बुलाता है उसी प्रकार प्रार्थना करने वाला मैं तुझे मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता हुआ बुलाता हूं जैसे यज्ञ की समाप्ति तक सोम लता की रक्षा के लिए यजमान जागते हैं वैसे ही तेरी सेवा के लिए मैं जागृत रहूंगा 50 दुतर शततम सुक्तम भासार्थ हे हवन वेपन करने वाले अग्नि तुम तदिप्ट होते हुए भी देवताओं के लिए यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो तुम हमारे यज्ञ अनुष्ठान में आदित्य गण रुद्र गण तथा वसु गणों के साथ आगमन करो और हमारे कल्याणार्थ भी आगमन करो भाषाार्थ हे अग्नी तू इस यग्य को प्रेम से सेवन करता हुआ तथा हमारे इस इस्तुति को स्वीकार करता हुआ यहां समीपता से प्राप्त हो वो, हे तेज से चमकने वाले हम सब प्रेम करता हुआ। मानव यज्ञ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं और हम सभी अपने सुख के लिए भी तुम्हारा आह्वान करते हैं भाषार्ष हे अग्नि हम सब सबसे वर्ण करने योग्य सब उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले तुमको ही जानकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं तू हमारे लिए उत्तम व्रतों के पालन करने वाले देवों को इस यज्ञ में लिया हमारे सुख के लिए भी व्रतों के आचरण करने वाले जनों को ही प्राप्त करा भाषार्थ दिव्य गुण युक्त अग्नि देवताओं का पुरोहित हुआ सभी मननशील मानवों एवं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अग्नि को प्रदीप्त किया महान ऐश्वर्य प्राप्त के लिए मैं अग्नि का आह्वान करता हूं और सुख प्राप्त के निमित्त एवं ऐश्वर्य लाभ के लिए भी उससे ही याचना करता हूं भाषार्थ हमारे युद्ध में अग्नि ने अत्रि भरतवाज गवस्थर कण्व और त्रषदस्य की अच्छी प्रकार रक्षा की थी पुरोहित वशिष्ठ अग्नि का आह्वान करते हैं और सबसे अग्रपद पर स्थित पुरुष भी सुखों की प्राप्ति करने के लिए अग्नि की उपासना करते हैं एक पंचाश दुतर शततम सूक्तम भाषार्थ श्रद्धा से ही धारहपत्यादि अग्नि पर जलित किया जाता है श्रद्धा से ही यज्ञ में हविष्यान की आहुति की जाती है सेव धन में सर्वोपरि स्थित श्रद्धा की हम स्तुति करते हैं भाषार्थ हे श्रद्धा दाता को अधिष्ट फल दो हे श्रद्धा दान देने की जो कामना करता है उसका भी प्रिय कर मेरे भोगार्थियों इवंग यागिकों को मेरे इस वचन के अनुसार प्रार्थित फल प्रदान कर भाषार्थ जिस प्रकार इंद्रादि देवों ने बलशाली असुरों के लिए इन असुरों का नाश करना ही चाहिए ऐसा निश्चय किया उसी प्रकार मेरे भोगार्थे तथा यागिक संबंधियों के विषय में उन्हें प्रार्थित फल दे भाषार्थ बलशाली वायु की रक्षा पाकर देव एवं मानव श्रद्धा की उपासना करते हैं वे अंतःकरण पूर्वक संकल्प से ही श्रद्धा की उपासना करते हैं श्रद्धा से धन प्राप्त होता है भाषार्थ हम प्रातः काल में श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं मध्याह्न के समय श्रद्धा का आवाहन करते हैं सूर्यास्त के समय में भी श्रद्धा की उपासना करते हैं हे श्रद्धा तू इस विश्व में हमें श्रद्धावान कर दीपं 50 दुतर सततम सुक्तम भाशार्थ शास नामक मैं तेरी इस प्रकार स्तुति करता हूं हे इंद्र तू महान शत्रुहंता एवंत अद्भुत है जिसका मित्र कभी नहीं मारा जाता और शत्रुओं से कभी पराभूत नहीं होता है महाशार्थ कल्याण दाता प्रजाओं का पालक वितृहंता युद्ध करने वाला सबको वश में करने वाला बलशाली अभिलष्ट इच्छाओं की पूर्ति करने वाला सोमपान करने वाला इंद्र अभय दाता है वह हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो भासार्थ हे इंद्र राक्षसों का नाश कर युद्ध करने वाले शत्रुओं का भी संहार कर भृत्र के दाढ़ों को विशेष रूप से तोड़ डाल हे भृत्रहंता हे इंद्र हमारा नाश करने वाले शत्रु के क्रोध को नष्ट कर भासार्थ हे इंद्र हमारे युद्धाार्थी शत्रुओं का संहार कर हमारे साथ युद्ध की कामना करने वाले शत्रुओं को नीचे गिरा जो हमें नष्ट करना चाहते हैं उसको घोर अंधकार में डाल दे भासार्थ हे इंद्र शत्रु का मन नष्ट कर हमें मारने की कामना करने वाले के अस्त्र को नष्ट कर शत्रु के क्रोध से हमें बचाएं उत्तम श्रेष्ठ सुख प्रदान कर शत्रु से प्राप्त मृत्यु को दूर कर 350 दुतर शतकम सुक्तम भासार्थ इंद्र के पास जाने वाली स्तुति आदि से उसे प्राप्त हुई तथा कर्म पारायणा इंद्र की माताएं प्रादुर्भूत इंद्र की उपासना करती हैं और श्रेष्ठ शोभन धन प्राप्त करती हैं भाष्यार्थ हे इंद्र तू शत्रुओं को पराजित करने के सामर्थ्य से बल और धैर्य से सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध हुआ है हे बलिष्ठ इंद्र तू सबसे सामर्थ्य संपन्न और कामनाओं का दाता है भाष्यार्थ हे इंद्र तू वृत्रहंता है तू अंतरिक्ष को विस्तीर्ण करता है दु लोक को अपने बल पराक्रम से स्थिर रखा है